आज 13 दिसंबर 2018 गुरुवार का दिवस है और हरियाम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है ईश्वर विद्या के चार अध्याय हैं पहला ज्ञानाधिकार दूसरा क्रियाधिकार तीसरा आगम अधिकार और चौथा तत्व संग्रह अधिकार तो हम दो अध्यायों को पूरा कर चुके हैं पिछली बार में और इस वक्त हम तीसरा अध्याय जो आगम अधिकार है उसको पढ़ने की तैयारी करें इसमें सबसे पहला जो आहनिक है एंड इसके अंदर दो आहनिक हैं प्रथम और द्वितीय आहनिक और अंतिम जो तत्व संक्रांतिकार आएगा उसमें एक ही हानिक इस तरह कुल तीन आहनिक पढ़ने बाकी हैं तो जो प्रथम आनिक है इसमें सृष्टि के तत्वों के बारे में बताएं वैसे ये स्पंद में शिव सूत्र में हमने पढ़ते वक्त पहले इन तत्वों के बारे में पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रासंगिक है और उसको पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बेसिक चीज़ है सबसे पहले तो हम ये बता दें अपन कि जो हम क्या हैं किस स्तर पर हैं वो हमारी प्रमात्रता है एक होती है सकल स्तर जिस पर हम बैठे हैं सकल का मतलब होता है जिसको नापा जा सके कल का मतलब होता है मेजरमेंट या नापना सकल यानी जिसका मेजरमेंट संभव है यानी हम सीमित हैं असीम का मेजरमेंट संभव नहीं है असीम को नापना तोलना संभव नहीं है हम सीमित स्थिति में होते हैं इनको हम सकल कहते हैं जिसमें हम अपने आप को चमड़ी के भीतर मैं और मेरे बाहर संसार इस तरह हमारा विजन होता है तो जैसा हमारा विजन होता है वैसी हमारी प्रमात्रता होती है तो प्रमात्रता शुरू होती है शिव से शिव अपने आप को जानता है अपनी शक्ति को जानता है और वो अपने से भिन्न किसी को भी नहीं जानता कि मेरे अलावा कोई है ये ज्ञान उसको कहीं से भी नहीं मिलता और उसका जानने का तरीका अंतर ज्ञान से होता है जैसे हम जो जानते हैं इंद्रियों से जानते हैं सांसारिक ज्ञान होता है बाहर से आता है क्रमबद्ध तरीके से आता है यानी उसमें समय का प्रभाव होता है क्रमबद्ध तरीके से आता है मतलब वो समय से प्रभावित होता है इस तरह से हम जो ज्ञान हमको मिलता है संसार में उसको भी हम ज्ञान बोलते हैं जो बाहर से आता है क्रमबद्ध तरीके से आता है सांसारिक होता है और इंद्रियों से प्राप्त होता है और शिव को जो ज्ञान प्राप्त होता है वो उसका अपना स्वरूप है उसको प्राप्त नहीं होता वरण उसका अपना स्वरूप है और वो जो कुछ भी उसकी ज्ञान शक्ति है वो विमर्श है यानी वो अपने आप को जो जानता है उसको विमर्श करना बोलते हैं जैसे अगर हम आँख बीच के शांति से सोचें कि मैं कौन हूँ तो ये मेरा विमर्श जो अंदर से जवाब मिलता है वो हमारी दृष्टि है जब हम सोचते हैं मैं कौन हूँ तो सामान्यतः जवाब मिलता है कि मैं तो बूढ़ा हूँ मैं तो गरीब हूँ लाचार हूँ परेशान हूँ इंसान हूँ हिंदू हूँ ब्राह्मण हूँ बनिया हूँ क्षत्रिय हूँ जो भी इस तरह के जवाब हमारे भीतर से आते हैं जो हमारी अपनी स्वयं के नज़र में पहचान है और उसी का नाम है हमारी दृष्टि और हमारी दृष्टि ही हमारी प्रमात्रता तय करती है कि हम किस स्तर पर हैं। ये बिल्कुल बेसिक बात है शिव दर्शन की कि हमारी जैसी दृष्टि है जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं वो हमारी परमात्रता है इस परमात्रता का जो सर्वोच्च स्तर है वो है शिव स्तर शिव स्तर पर वो अपने से भेजने किसी को नहीं जानता वो पूर्णतः तृप्त है, है अपने आप में आनंदित है और उसका यह के नाम से किसी को नहीं जानता वो सिर्फ मैं के नाम से स्वयं को जानता है। यह है ही नहीं संसार में उसके लिए लेकिन जब वो आत्मविमर्श करता है वो भीतर जागता है जैसे हम भी भीतर जागते हैं और हम कहते हैं कि हम गरीब हैं पर्यावरण हैं ऐसे हैं वैसे तो ऐसा कैसे वो जब भीतर जागता है तो उस वो अपने भीतर शक्ति का असीम समुद्र पाता है और वो आनंद से भर जाता है ये शक्ति का समुद्र देखना अपने भीतर ये उसका विमर्श है कि मेरे भीतर असीम शक्ति है और जब उस शक्ति को वो पहचानना चाहता है कि क्या ये शक्ति है आप छोटा सा उदाहरण है कि एक बाहर उठाने वाला है, है वेट लिफ्टर है तो वो जब तक वेट लिफ्ट करके नहीं देखेगा अपने मांसपेशियों की ताकत को नहीं पहचान सकता कि एक्चुअल में कितनी है उसको कभी कभी विश्वास होता है कि सौ किलो उठा लूँगा फिर उठा के देखता है फिर लगता है कि शायद मैं इससे भी ज़्यादा उठा सकता हूँ इस तरह से वो ये उसके उसकी जो क्रिया है वेट लिफ्ट करने की वजन उठाने की वो क्रिया उसके विमर्श को पुष्ट करती है वो अंदर सोचता है कि मैं सौ किलो उठा सकता हूँ अंदर से जवाब आता है हाँ उठा सकते ये उसका विमर्श है फिर वो उसको उठा के देखता है तब तो उसको इस बात का विश्वास हो जाता है और वो आनंद आता है उसको कि हाँ देखो मैंने सोचा था वो मैं करके दिखाया मैंने ऐसे ही शिव हैं वो जब सोचता है तो पाता है असीम है उसके पास शक्ति की कोई सीमा दिखाई नहीं देती तो आनंद से भर जाता है लेकिन वो सोचता है क्या मैं इस शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ ये हम जो बात कह रहे हैं इसमें एक बड़ी सीमा है हम लोग सांसारिक भाषा में बात कर सकते हैं लेकिन उसके बावजूद इससे सुनना और समझना आनंददायक है क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप को समझने की दिशा में इसी से बढ़ सकते तो सोचता है कि क्या मैं सब कुछ कर सकता हूँ अंदर से बाबा बापाता हाँ कर सकते हो तो फिर सोचता है मैं करके देखूं क्योंकि जब तक मैं करके नहीं देखूं मुझे कैसे पता चलेगा गया कि शक्ति कितनी महान है और कितनी करने के लिए सक्षम है तो ऐसा करने के प्रति जो उसके सबसे हृदय में पहले पहले जो भावना आती है कि मैं कुछ करूं उसी का नाम है स्पंदन उसी का नाम है प्रथम स्पंदन और यही संसार का बीज संसार का कारण है आदि कारण कि संसार बनाने के प्रति उसके हृदय में एक स्पंदन होता है उसकी चेतना में एक स्पंदन होता है उसकी अंतर प्रज्ञा में अंतर्विमर्श में एक भाव आता है इस संसार को क्रिएट करने का इस संसार को बनाने जब वो इस संसार को बनाने के लिए उद्यत होता है हम क्या बोलेंगे ये परमेश्वर का कार्य है जो रचा जाता है हम उसको भी कार्य बोलते हैं एक किताब है तो हम कहेंगे किसका कार्य है उसका वर्क है राइटर का वर्क है तो हम उसको एक कार्य बोलते हैं तो संसार भी एक कार्य है जो परमेश्वर का कार्य है और वो उसके ज्ञान का स्वरूप है ज्ञान का रूप है जैसे वो जानता है कि मैं असीम शक्तिशाली हूँ तो उस ज्ञान का उसने उपयोग किया या उसको तोला इसलिए हम कह सकते हैं कि संसार शिव का आत्मविमर्श है यानी उसने अपने आप को देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ उसने करके देखा परमेश्वर का आत्मविमर्श है संसार बनाने के पीछे परमेश्वर ने अपनी चेतना को जानना चाहा अपने विमर्श को पुष्ट करना चाहा और इसी क्रम में उसने संसार का निर्माण किया तो शास्त्र क्या कहते हैं कि क्रिया और ज्ञान दोनों का मूल स्वरूप एक ही है जब ज्ञान संगनित होता है तो क्रिया का रूप लेता है जब मैं जानता हूँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ तो फिर मैं क्या करता हूँ अपनी चेतना को एकत्रित करता हूँ उस चेतना को उस कार्य के लिए लगा देता हूँ और वो कार्य करने बैठ जाता हूँ और वो कार्य जब होता है संपन्न, तो वो चेतना किसका रूप है ज्ञान का रूप और जब ज्ञान द्रवीभूत होता है तो चेतना बन जाती है। यानी चेतना ज्ञान रूप है क्रिया रूप भी है ज्ञान जब संगठनित होता है तो क्रिया का रूप लेता है क्रिया जब द्रवीभूत होती है तो ज्ञान का रूप ले लेते इसलिए ज्ञान और क्रिया ये परमेश्वर के स्तर पर चेतना के स्तर पर अभिन्न है दोनों दोनों चीज़ें अभिन्न न हैं क्योंकि ज्ञान से ही क्रिया का संबंध है क्रिया से ही ज्ञान का संबंध है और दोनों का संबंध मात्र चेतना के कारण है इसलिए चेतना दोनों रूप में लेते कि वो मैं क्या कर सकता हूँ मैं जानता हूँ मेरी चेतना की वजह से मैं जानता हूँ और मैं जो कुछ करता हूँ उस चेतना की प्रेरणा से करता हूँ इसलिए कुछ भी कार्य जब तक अंतर प्रेरणा न हो संभव ही नहीं कोई भी कार्य प्रेरणा के भी नहीं होता इसलिए अगर कोई भी चीज़ और प्रेरणा के पीछे कोई एक कारण होता है तो परमेश्वर का संसार बनाने के पीछे क्या कारण था अपना स्वयं का बोध कि मैं क्या कर सकता इसलिए उसने परमेश्वर ने आत्मबोध के लिए इस संसार का सृजन किया ये इसका पहला सूत्र है परमेश्वर ने अपने अपने आत्मबोध के लिए इस संसार का सृजन किया और इस संसार को अपने ज्ञान को क्रिया में बदल कर किया ज्ञान को संगनित करके जैसे जल को संगठनित करोगे तो बर्फ बन जाएगा बर्फ को द्रवीभूत करोगे तो फिर पानी बन जाएगा वैसे ही ज्ञान और क्रिया आपस में अभिन्न है जहाँ ज्ञान है वहीं क्रिया है आप बोलते हमने इसको कार चलाते देखा तो ज्ञान है उसको क्या चलाने का इसलिए वो कार चला रहा है एक सांसारिक रूप में इसको एक उथले मोटे उदाहरण के रूप में बता रहे हैं जो एक सांसारिक उदाहरण है कि जो हमको ज्ञान होता है हम वही कर सकते हैं या जो हम करने में अपने आप को तोलते हैं उसी को पुष्ट करने के लिए हम वो ज्ञान कर सकते हैं जब उनको आता है कि हम ऐसा कर सकते हैं तो हम वैसा करते हैं और उसके पीछे एक प्रेरणा होती है अब जब वो करना चाहता है संसार को बनाना चाहता है तो उस स्थिति में जब वो उद्यत होता है संसार बनाने के लिए तब हम उस शिव का नाम रख देते हैं शिव तत्व जब वो संसार बनाने को उद्यत नहीं होता और अपने आप में मस्त मग्न रहता है तो हम उसको बोलते हैं महेश्वर उस स्थिति में वो महेश्वर है जहाँ उसको किसी से कोई सरोकार नहीं है वो अपने आप में मग्न है और मस्त है लेकिन जैसे ही वो विमर्श करता है अपनी शक्ति को देखता है और संसार बनाने के लिए उसके हृदय में एक स्पंदन होता है उसको बोलते हैं शिव तत्व तो। और वो जिस शक्ति को देखता है अपने भीतर उसका नाम है शक्ति तत्व तो। अब यहां पर हम उनको दो के अलग नाम कर शिव तत्व तो और शक्ति तत्व तो। लेकिन ये दोनों अलग नाम होने के बावजूद एकदम एक है अभिन्न रूप से एक है जैसे हम कहें कि पहलवान और पहलवान की शक्ति दोनों को हम ऐसे उठा के अलग अलग तो कर ही नहीं सकते कि पहलवान को इधर बिठा दो शक्ति को इधर बिठा दो दोनों असंभव है सूरज और उसकी रोशनी को हम अलग अलग नहीं कर सकते रोशनी के बगैर सूर्य का अस्तित्व तो ही नहीं है और सूर्य के बगैर रोशनी का कोई अस्तित्व नहीं है इसलिए दोनों के अस्तित्व एक दूसरे पर आधारित है ऐसे ही शिव और शक्ति हैं जो शक्ति है वो परमेश्वर की उद्यमिता है क्रिएटिविटी है जिसके द्वारा वो इस संसार की रचना करने के लिए उद्यत होता है उसको इंस्पायर होता है कि मैं संसार की रचना करूँ ये उसके भीतर जब भाव आता है तो वो जो शक्ति देखता है जिससे आनंदित होकर वो ये काम करने के प्रति आकर्षित होता है और सोचता है कि मैं ऐसा काम करूं, तो वो शक्ति ही शक्ति तत्व है और ये जिसके अस्तित्व में भावना पैदा होती है उसका नाम है शिव तत्व तो ये पहले दो तत्व पूरे ब्रह्मांड के शिव और शक्ति तत्व है जो इस ब्रह्मांड के माता पिता हैं, इस ब्रह्मांड के जन्मदाता हैं। इन दोनों तत्वों में किसी भी तरह की भेद नहीं है और इदंता नहीं इदंता का मतलब होता है धिसनेस याने यह और मैं ये फर्क है ही नहीं वहाँ पे। अगर उसने किसी संसार की कल्पना भी करी है परमेश्वर ने तो अपनी चेतना के भीतर करी है उस चेतना में उस संसार को उसने मैं के रूप में ही जाना है उसने कभी ये रूप में नहीं जाना कि ये मनुष्य रहेगा ये सूरज रहेगा या चंद्रमा रहेगा ये उसकी इमेजिनेशन उसके अंतस में उसकी शक्ति के अंदर ही थी जैसे अगर बर्फ़ जमने के पहले क्रिस्टलाइजेशन होता है छोटे छोटे लच्छे बन जाते हैं छोटे छोटे बर्फ के क्रिस्टल बन जाते हैं इसी तरह से उसकी चेतना में इस संसार के बनने का एक हल्का सा धुंधला सा खाका तैयार होता कि संसार ऐसा बने जब संसार बनाने के लिए शिव उद्यत हो जाता है तब वो संसार का नक्शा बनाने लगता है हृदय में कि मैं कैसा संसार हो उस स्थिति में वो शिव तत्वों से नीचे उतरता है अब ये यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है समझने की कि शिव अपने महेश्वर स्थिति से नीचे उतरते उतरते उतरते कहाँ तक आ जाता है धरती के स्तर तक आ जाता है ना जड़ स्तर तक आ जाता है उसके पहले जीव स्तर है और उसके पहले के कई स्तर हैं और इन कुल स्तरों में जो तत्व हैं कुछ भौतिक तत्व हैं और कुछ मानसिक तत्व हैं जो कुछ तो फिजिकल एलिमेंट्स हैं और कुछ साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स तो ये दोनों की मिलाकर कुल छत्तीस की संख्या है शिव से लेकर पृथ्वी तत्व तक छत्तीस तत्व हैं ये जानना बेहद रोचक और बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी को जानकर हम पूरे संसार की संरचना को समझ सकते हैं और हम ये भी समझ सकते हैं कि शिव ने क्या किया था और योगी क्या करता है शिव ने ऊपर से नीचे उतरा था उसको बोलते हैं शिव का अवतरण योगी नीचे से ऊपर जाता है शिव की अवस्था तक वो होता है योगी का आरोहण जिस रास्ते से शिव नीचे उतरा उस रास्ते से योगी ऊपर जाता है इसलिए जो अहंता होती है मैं कौन हूं ये जो विमर्श होता है आज हमारा विमर्श यही है कि मैं तो चमड़ी हूं मांस मज्जा हूं बूढ़ा हूँ थोड़ा बहुत ज्ञान है इस तरह से हमारा एक सीमित विमर्श होता यह विमर्श भी ऊपर उठते उठते शिव की स्थिति पर जा सकता है जब मैं समझूं मेरे सिवा कोई नहीं संसार वो शिवावस्था है अब उस शिव और शक्ति से जिनको हम अभिन्न दो तत्व बोलते हैं उससे निचला स्तर होता सदाशिव सदाशिव के स्तर पर मात्र एक ईदनता का खाका बना है दंता से मतलब होता है धिसनेस धिसनेस का मतलब होता है कि मुझसे अलग जो संसार बने जिसको मैं कह सकूं यह अभी तक तो ईश्वर ने किसी को यह कहा ही नहीं था भगवान ने शिव ने किसी को यह नाम से बुलाया नहीं था क्योंकि मैं के सिवा कुछ था ही नहीं वहां पे अब वो किसी को यह कह सके उस यह का खाका जब बनता है तो उसको हम भगवान सदाशिव बोलते यह सदाशिव शिव नीचे उतरे तो बनता है या योगी के ऊपर के रास्ते में भी सदाशिव नाम का स्तर आता है तो जो योगी सदाशिव स्तर पर पहुंच जाता है उसकी स्थिति भी वैसी ही होती है जैसी शिव के नीचे उतरते वक्त होती यानी एक सीढ़ी है जो ऊपर चढ़ने वाले के भी रास्ते में आती है और नीचे उतरने वाले के रास्ते में भी आती है तो सदाशिव वो स्तर है जो योगी को शिवावस्था से पहले प्राप्त इस स्तर पर वो परमेश्वर शिव से अभिन्नता का आनंद लेता है वो जानता है कि मैं ही शिव हूँ वो ये भी जानता है कि मेरे भीतर एक संसार पल रहा है योगी जब ऊपर जाता है तो इस संसार को अपने आप में समेट लेता है जानता है कि मैं ही ये संसार हूँ और मैं ही शिव हूँ शिवोहम ये भावना उसको आ जाती है वो स्थिति है सदाशिव की जहाँ पर वो संसार को भी जानता है और खुद को भी शिव रूप में जानता है अब इसमें एक स्तर इसके बाद आता है चौथा वो है ईश्वर स्तर चौथा स्तर का नाम है ईश्वर ईश्वर के स्तर पर ईदनता महत्वपूर्ण हो जाती है ईदनता यानी धेसनेस यानी यह अब क्या होता है वो जानता है कि ये जो मेरे भीतर संसार का नक्शा है ये मैं संसार बनाऊंगा संसार मुझसे प्रसव लेगा जन्म लेगा मुझसे अलग हो जाए लेकिन यह संसार मेरी चेतना के रूप में ही रहेगा मुझसे अलग नहीं होगा अलग होता प्रतीत होगा फिर भी वो मैं ही रहूंगा जो संसार के रूप में रहूंगा इसलिए दो सदाशिव और ईश्वर के स्तर पर जो फर्क बताया जाता है वो ये है कि सदाशिव स्तर पर वो क्या कहता है अहमेदम मैं ही हूं जो यह के रूप में आऊंगा और ईश्वर स्तर पर वो बोलता है इदम अहम अब इदम यानी यह महत्वपूर्ण हो जाता है इदम अहम यह सब कुछ मैं ही तो हूं यहां पर जो फोकस चेंज हो गया पहले अहम पर केंद्रित था कि अहम इदम मैं ही सब हूं ईश्वर स्तर और नीचे आके वो बोलता है इदम अहम यानी या सब कुछ मैं हूँ मैं ही सब कुछ हूँ और सब कुछ मैं हूँ वो सब कुछ को पहचानता है आप बोलता है मैं ही पहले वो सब कुछ को नहीं जानता था तो, बोले मैं ही तो हूँ इसमें जो कुछ भी आएगा तो वो मैं ही सब कुछ हूँ और आप बोलता है सब कुछ मैं हूँ इसलिए चौथा स्तर है योगी का वो स्तर है जो सर्वोच्च स्तर के तीसरे नंबर पर सर्वोच्च स्तर शिव शक्ति का है दूसरा सदाशिव का है तीसरा ईश्वर का स्तर है और इसका अगला स्तर है सदविद्या का स्तर सदविद्या या शुद्ध विद्या का स्तर इस स्तर पर मनुष्य या योगी जो ऊपर जा रहा है उस रास्ते पर पहुंचा है या शिव जब नीचे उतरते वक्त तो सदाशिव सदविद्या के स्तर पर आता है तो वो जानता है कि संसार मुझसे अलग है पूरे संसार को देखता है और खुद की चेतना को देखता है लेकिन उसको ये बोध बना रहता है कि संसार और मैं अभिन्न है ये संसार मैं ही हूँ और मैं संसार हूँ अब वो संसार और मैं के बीच में उसका पूर्ण तादाद में बना हुआ है लेकिन वो पूरे संसार को यह के रूप में देखता है यानी ये यहाँ पर वो भिन्नता भी हो गई और अभिन्नता भी हो गई तो ये पाँच तत्व हैं जिनको हम शुद्ध तत्व बोलते हैं। अभी तक माया नाम की कोई चीज आई नहीं है पहला है शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर और शुद्ध विद्या यह शुद्ध विद्या वो स्तर है जहां पर ज्ञान पूर्ण है लेकिन संसार को यह की तरह वो जानता है कि यह संसार है योगी जब इस स्तर पर पहुंच जाता है तो जानता है कि संसार यह है संसार को भूलता नहीं लेकिन ये भी जानता है उसको भी बोध होता है कि मेरी चेतना और संसार में कोई भेद नहीं है क्योंकि मेरी चेतना से ही संसार बना है और ये संसार मेरा चैतन्य रूप ही है और कुछ भी नहीं है यहां तक उसको माया का कोई स्पर्श भी नहीं हुआ लेकिन ईश्वर सदाशिव और ये शुद्ध विद्या जो तीन हैं इन तीनों स्तरों को सम्मिलित रूप से सृष्टि के विकास के क्रम में विद्या के नाम से जाना है जाता है संसार में जो क्रिएशन है उसको तीन स्तर दिए गए हैं एक है शिव का स्तर दूसरा विद्या का स्तर और तीसरा माया का स्तर तीन लेवल हैं। तो शिव के स्तर पर तो किसी तरह का कोई आशुद्धि है ही नहीं वहाँ तो पूर्ण आनंद है है ना वहाँ पर कुछ भी भिन्नता नहीं मात्र जानता है कि मेरी शक्ति है सदाशिव के स्तर पर वो संसार को बनाना शुरू करता है उसका खाका बनता है फिर ईश्वर स्तर के ऊपर उसको संसार और खुद के बीच में भेद अभेद दिखाई देने लगता है और ईश्वर से नीचे उतर के वो सद्विद्या के स्तर पर उसे संसार भी दिखाई देता है लेकिन वो जानता है कि संसार मैं ही हूँ मुझमें और संसार में फर्क नहीं है ज्ञान पूर्ण शुद्ध है इसलिए इनको हम शुद्ध अधवा बोलते शुद्ध अधवा का मतलब होता है शुद्ध रास्ता यानी योगी का रास्ता है ये यह, यानी वो योगी जब शुद्ध ज्ञान तक पहुंचता है सदविद्या तक तो हम कहते हैं वो शुद्ध रास्ते पे आ गया या ना अब उसका रास्ता आगे से माया से पार चला गया अध का, का संस्कृत में मतलब होता है रास्ता तो शुद्ध अधवा का मतलब होता है एक वो रास्ता जो शुद्ध हो गया जैसे अगर हम कहीं जाए कि बहुत कच्ची उबड़ खावड़ सड़क से पहाड़ पर चढ़ने लगे और मालूम पड़ा अब उसके बाद में बढ़िया सड़क आ गई तो हम कहेंगे वो खाड़ा रास्ता पार हो चुका है अब हमारा अच्छा रास्ता आ गया वैसे ही योगी जब नीचे से ऊपर चढ़ते चढ़ते जाता है और वो शुद्ध विद्या के स्तर पर चला जाता है तब ऐसा कहा जाता है कि वो शुद्ध अधवा में प्रवेश कर गया क्यों क्योंकि उसने माया को पीछे छोड़ दिया और वो माया को पार करके माया के पर्दे के बाहर आ गया अब माया उसका ज्ञान हरण नहीं कर सकती उसको मोहित नहीं कर सकती, उसका दिशा भ्रमित नहीं कर सकती। इस तरह से वो शुद्ध विद्या के स्तर पर आ जाता एक है। ईश्वर एक स्तर है शिव के अवतरण में पहला शिव और शक्ति को हम अलग अलग इसलिए मानते हैं कि संसार को बनाने के क्रम में शिव ने अपनी शक्ति को देखा इसलिए शिव तत्व और शक्ति तत्व तो तो दो हो गए तीसरा हो गया सदाशिव सदाशिव का वो संसार बनाने के क्रम में पहला क्रिएटेड तत्व है सदाशिव पहला तत्व है ऐसे तत्वों के क्रम में तीसरा नंबर है शिव शक्ति के बाद सदाशिव लेकिन संसार के जो तत्व हैं वो चौतीस तत्व हैं और दो परमेश्वर ईश्वर के तत्व हैं तो इन चौंतीस तत्वों में भी तीन जो हैं शिव स्तर से नीचे उतर के जिनको हम विद्या का स्तर बोलते हैं उसमें तीन तत्व हैं सबसे पहले सदाशिव ईश्वर और शुद्ध विद्या सदाशिव ऊपर ईश्वर बीच में शुद्ध विद्या नीचे नीचे से मतलब होता है माया के करीब करीब पहुंच रहे हैं इसलिए इस विद्या के स्तर को अभेद में भेद या भेद में अभेद का स्तर कहते है जो भेदा भेद का स्तर है जहां पर कि कुछ भेद अंदर से शुरू हो चुका है लेकिन भेद अभी पूर्णनीय और जो शिव शक्ति का स्तर है उसको हम अभेद का स्तर बोलते हैं जहाँ में भिन्नता आई नहीं है संसार और मैं एक ही है यहाँ भिन्नता चेतना में पैदा हो चुकी है जैसे क्रिस्टलाइजेशन होने लगा बर्फ के अंदर रवे पड़ने लगे और लच्छे पड़ने लगे इस प्रकार से संसार एक उस चेतना के भीतर उत्पन्न होने लगा इस तरह से जो पांच तत्व जो आज अपन ने पढ़ने के बारे में रखे तो सदविद्या सत्य के आने जो संसार को भिन्नता के बाहर भी सार रूप से चेतना से अभिन्न देखता है इसके पहले जो सदाशिव अंतर्मुखी होते हैं जो कहते हैं कि मैं ही हूं जो सबके रूप में पैदा हूंगा और ईश्वर स्तर पर वो क्या बोलता है वो बहिर्मुखी हो जाता है बोलते हैं सब कुछ है लेकिन ये मैं हूं और शुद्ध विद्या के स्तर पर वो संसार को अपने से अलग देखता है फिर भी सार रूप में जानता है कि मुझ में और संसार में कोई फर्क नहीं मेरी जो शुद्ध चेतना है और ये संसार है इनमें कोई फर्क नहीं है इसलिए वो स्तर पांच जो हैं, शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर और शुद्ध विद्या ये पांच स्तर शुद्ध अदवा कहलाते हैं और शुद्ध अधवा तक आते, आते संसार के दो स्तर समाप्त तो हो गए पहला स्तर शिव शक्ति का जहां अभेद का स्तर है उसका सदाशिव ईश्वर और शुद्ध विद्या का स्तर है इन तीन स्तरों को मिलाकर विद्या का स्तर कहते हैं। इसके बाद इसके बाद माया आती और माया के पांच कंचुक आते और उसके बाद के सारे जो तत्व हैं, वो माया के अधीन होते हैं यानी माया के छाया के नीचे होता है उनमें परमेश्वर का शुद्ध प्रकाश नहीं पड़ता माया की छाया पड़ती इसलिए जहाँ शुद्ध है हम ये कह सकते हैं कि हम बादलों के ऊपर हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश प्रसन्नता से मिल रहा है चाहे कितने भी काले बादल छाए हों वो उसके ऊपर हैं वो शुद्ध अधवा है शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर और शुद्ध विद्या शुद्ध विद्या बिल्कुल बादलों के ठीक ऊपर है बादल माया रूप है और माया उसके नीचे सारा संसार के समस्त तत्व हैं उनमें उस माया का आवरण है वो माया से आच्छादित है माया से कवर्ड है और माया उस के क्षेत्र के कारण उसमें परमेश्वर का शुद्ध प्रकाश नहीं पहुंच पाता इसलिए उसको हम अशुद्ध अधवा बोलते हैं यानी माया से शुरू होता है अशुद्ध अधवा यानी वो रास्ता जो परमेश्वर के प्रकाश से वंचित है प्रकाश से वंचित तो होता नहीं लेकिन ये भ्रम है क्योंकि माया स्वयं भी परमेश्वर की शक्ति है माया और कहाँ से आएगी माया स्वयं भी परमेश्वर की शक्ति है योगी ये जानते हैं इसलिए वो माया से परहेज नहीं करते वरन उस माया को अपने भले के लिए उपयोग में लाते हैं अपनी माया जो है वो एक शक्ति है और उस शक्ति को सही रूप में जब हम जानते हैं तो यही शक्ति शिव की शक्ति बन जाती है जो आपको शिव स्तर तक ले जाती लेकिन जब हम नहीं जानते तो यही माया ब्रह्मपूर्ण शक्ति बन जाती जो आपको संसार में धकेलती रहती और जब कई जन्मों के चक्कर लगाते रहते इस माया और इसके पांच कंचुकों को समझना बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि अब इसके बाद माया का असर आने लगता है जैसे ये पांच तत्व तो हमने समझे जो शुद्ध अधिक माया इसमें प्रविष्ट नहीं हुई है एक कण भी अगर बन भी गया संसार का तो वो जानता है कि मैं शिव हूँ शिव चेतना से भिन्न कुछ भी नहीं हूँ इसलिए उसमें कोई हलचल नहीं होगी श्रीमद् भागवत महापुराण भी पढ़ो तो वो लिखते हैं कि संसार ने भगवान ने संसार बनाया जीव भी बनाया लेकिन उस जीव में कोई हलचल नहीं होती क्यों नहीं होती जीव बोलता मेरा करना क्या है अनंत रूप से मैं ज्ञानी हूँ अनंत रूप से तृप्त हूँ चाहूँ जो कर सकता हूँ मुझे पाने लायक कुछ बाकी है ही नहीं ना कहीं जाने लायक बाकी है, अंतरिक्ष से परे हों समय से परे हूँ ज्ञान की किसी कमे से परे हूँ और मैं पूर्ण तृप्त हूँ अब क्यों कुछ करेगा हम करते क्यों हैं हमको कुछ चाहिए हमको कहीं जाना है हमको कुछ पाना है हमको कुछ जानना है हमको कुछ करना है ये हमारे क्रिया के कारण हैं हम नंदा भी करते हैं तो हमको रुपए पाना है चुनाव लड़ते का हमको पद पाना है हम कहीं ना कहीं पाने के लिए तो क्रिया करते हैं तो क्यों करेंगे लेकिन जब हमको लगेगा हमको सब कुछ हासिल है तो हम क्यों करेंगे जब लगे कि पूर्णता से ज्ञान हासिल है पूर्णता से क्रिया की क्षमता हासिल है पूर्णता से मैं आप तक तो काम हूँ मुझे पूर्ण तृप्ति है इससे ज़्यादा तृप्ति तो हो ही सकती और कहीं नहीं जाना है क्योंकि जो भी स्थान है वो मैं ही हूँ और कुछ भी नहीं पाना है तो फिर वो क्यों क्रिया करेगा इसलिए श्रीमद भागवत महापुराण भी कहते हैं कि जब परमेश्वर ने जीव बनाया तो निष्क्रिय था उसमें वो स्वयं प्रविष्ट हुआ तब उस जीव में हलचल हुई लेकिन जब वो प्रविष्ट हुआ तो माया को ये अधिकार हुआ कि तुम मुझे विस्मृत कर दो कि मैं कौन हूं भूला दो कि मैं कौन हूं जब तक मैं जानूंगा कि मैं कौन हूं मैं कुछ नहीं करूँगा क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं शिव हूं तो मैं क्यों कुछ करूँ मेरे करने के लिए कुछ प्रेरणा चाहिए और वो प्रेरणा तभी मिलेगी जब मुझे कुछ करने की इच्छा जागृत होगी कुछ चाहिए यहां पर एक फर्क देख लें परमेश्वर के हृदय में भी एक इच्छा जागी थी कि संसार बनाओ उसको कुछ चाहिए इसके लिए नहीं बनी थी क्योंकि चाहना को तो कुछ था ही नहीं ना उसके पास क्या चाहेगा वो जो चाहे वो तो उसने आत्मा बोध के लिए बनाई संसद वो जानना चाहता था कि मुझमें कितनी शक्ति इसलिए कुछ शास्त्र बोलते हैं कि ये वो आत्मा बोध के लिए बनाई। कुछ ऐसा बोलते हैं कि उसने खेल के लिए बनाई उसने अब मैं बताऊँ एक किसी ने रेत का किला बनाया बच्चे ने तो खेल के सिवा क्या कारण बता सकते उस तिले का क्या उपयोग हो सकता है सिवा खेल के कुछ भी नहीं उपयोग उसका हम कैसे हैं इसको रिक्रिएशन है मनोरंजन है उसका शिव का कि उसने संसार बनाया या फिर ये कह सकते हैं कि उसने अपनी शक्ति को तोलने के लिए कि मैं क्या ये कर सकता हूं अंदर से जब आया हाँ तो हम करके तो देखेंगे ना तो कैसे पहचानेंगे कि हम ऐसा कर सकते हैं इसलिए उसको उसने करके देखा तो संसार बनाने का एकमात्र ही कारण था और संसार जब उसने बनाया तो वो अपने आप को निचले स्तर से निचले निचले से निचले स्तर पर लेता चला गया तो जब वो संसार बनाया निचले स्तर पर आया तो पहला उसका जो निचले स्तर का विमर्श था वो था सदाशिव तो जो योगी उस स्तर पर पहुंच जाते हैं सदाशिव स्तर पर उनका भी यही विमर्श होता है कि कुछ भी नहीं है संसार है आनंद है संसार मेरे भीतर ही तो शिव स्तर सदाशिव स्तर पर और ईश्वर स्तर पर जो योगी पहुंच जाते हैं वो एक ही काम करते हैं शिव से अभिन्नता के आनंद को उठाते हैं बाकी कोई काम नहीं है उनके पास कोई काम ही नहीं है क्या करेंगे काम उनको उनको काम करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है इसलिए जो योगी उस स्तर पर पहुंच जाते हैं वो सतत आनंद के स्तर पर रहते हैं उनके आनंद में कोई ग्रहण लगा ही नहीं सकता क्योंकि वो आनंद उनका शिव से अभिन्नता का पूर्ण आनंद है सदाशिव स्तर पर भी और ईश्वर स्तर पर भी वो आनंद पूर्ण है और जहाँ तक इस स्तर का सवाल है शुद्ध विद्या का शुद्ध विद्या कड़ी है जो शुद्ध अधवा को अशुद्ध अधवा से जोड़ती है जो माया से जोड़ने वाली कड़ी है इसलिए इस स्तर इस पर किंचित मात्र अशुद्ध आना शुरू हो जाती है जहाँ पर कि हम सब जानते हैं कि संसार और मुझ में कोई भेद नहीं फिर भी हम संसार को अपने सा अलग जानते हैं इसलिए अशुद्धि शुरू हो गई संसार से अलग जानना चेतना को अशुद्धि है कितना अलग जानते हैं उतना ज्यादा अशुद्धि है पूर्णतः तो अलग जानते हैं तो हम पूरे माया के क्षेत्र में अगर हम थोड़ा सा अलग जानते हैं तो हम सदविद्या के क्षेत्र में हम बिल्कुल अलग नहीं जानते तो हम ईश्वर या सदाशिव के स्तर पर हैं और जब संसार को हम जानते ही नहीं मैं के रूप में जानते शिव हो गए तो ये स्तर है परमेश्वर से नीचे आने का तो शिव के हृदय में जो पैदा होती इच्छा वो मात्र एक खेल है तीसरा हम दो बात देखिए या तो वो खेल है या अपने शक्ति का तोलना है शक्ति का प्रदर्शन है या तीसरा एक और कारण होता है उसको बोलते हैं कि शिव को सब कुछ प्राप्त था क्योंकि हम कहें कि वो तो आत्मकाम था उसको सब प्राप्त था लेकिन एक चीज फिर भी थी जो उसको प्राप्त नहीं थी हम कहेंगे उसको जब सभी प्राप्त है तो एक चीज ऐसी कौन सी हो सकती है उसको प्राप्त नहीं थी अपूर्णता से पूर्णता की ओर अग्रसर होने का आनंद नहीं था उसके पास कि कोई अपूर्ण है और पूर्ण हो तो उसको कैसा आनंद मिलता है वो शिव को पता ही नहीं था तो वो जब तक खुद अपूर्ण होके फिर पूर्णता की ओर नहीं जाएगा उसको वो आनंद मिलेगा कैसे आपने देखा होगा कभी लोग चतुर्दशी के चंद्र से तुलना करते हैं सौंदर्य की वो पूर्ण पुन, पूर्णिमा के चंद्र से ज़्यादा चतुर्दशी के चंद्र को बता उसका कारण क्या है कि चतुर्दशी के चंद्रमा में पूर्णता की ओर अग्रसर होने का एक उत्साह है और पूर्णिमा के चंद्र में एक निराशा है क्योंकि उसके मालूम है कि अब कल से मैं छोटा होना शुरू हो जाऊँगा तो उसमें एक निराशा है तो पूर्णिमा का चंद्र कभी भी कवियों का पसंदीदा नहीं रहा क्योंकि पूर्णिमा के चंद्र में तो एक कलंक है एक उदासी है कल के प्रति एक आशंका है कि कल से मैं कटना शुरू हो जाऊंगा छोटा होना शुरू हो जाऊंगा और अब और उत्तम शुद्ध या बड़ा होने की कोई जगह नहीं है जितना बड़ा होना था हो चुका अब तो छोटा ही होना बाकी है इसलिए पूर्णिमा के चंद्र में एक कलंक है लेकिन चतुर्दशी के चंद्र में वो कलंक नहीं है आज भी उसका उत्साह और बढ़ते बढ़ते जाता है जैसे वो नव से चतुर्दशी के चंद्र तक पहुँचता है उसका उत्साह हर बार दुगना होता जाता है कि चलो मैं तो पूर्णता के करीब आ गया आ गया आ गया और चतुर्दशी के चंद्र में ये उत्साह चरम पर होता है कि अब तो मैं अपने टारगेट पर पहुंचने ही वाला हूँ मैं पूर्णता को प्राप्त करने ही वाला हूँ इसलिए चतुर्दशी के चंद्र को सबसे ज़्यादा सुंदर माना जाता है क्योंकि उसके सौंदर्य में उसका चेहरा नहीं उसका उत्साह उसकी उमंग उसकी खुशी वो उसके सौंदर्य को बढ़ा देती उससे थोड़ा सा बड़ा चेहरा भौतिक रूप से सुंदर चेहरा पूर्णिमा का है लेकिन फिर भी उसमें वो उत्साह उमंग शून्य है क्योंकि अब उसके पास मालूम है और कहीं कुछ पाने को नहीं बचा वही स्थिति शिव की थी कि मुझे अब इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं मिलना है मैं अगर एक आनंद लेना चाहूं कि कुछ मिले उसका आनंद तो कहां से मिलेगा तो कुछ खोऊंगा तभी तो वापस मिलेगा कुछ खोऊंगा तभी वापस आने का आनंद मिलेगा इसलिए उसने सोचा कि मैं अपनी पूर्णता को पहले खोता हूं तो वापस आ, पाने का आनंद मिलेगा उसी पूर्णता के खोने के क्रम में शिव ने मनुष्य बना दिया आप हम शिव ही हैं और हम उस पूर्णता को खोए नहीं हैं, खोना संभव ही नहीं है लेकिन हम उस भूल चुके हैं उस भूल को मिटाने का नाम आध्यात्म है उस भूल को मिटाने का नाम ज्ञान है अगर हम वो भूल मिट जाए तो उसको बोलते हैं प्रतिभिज्ञा यानी हम उस ज्ञान को पुनः पा लेते हैं कि हम क्या हैं हमारा वो जो विस्मृति थी उसको हम नष्ट कर देते हैं। विस्मृति का नाम है मोह जब हम इस शरीर को अपना समझते अर्जुन को जब कृष्ण ने ज्ञान दिया तो अंतिम अध्याय में उन्होंने लिखा है कि नष्टो मोहा स्मृति लब्ध अर्जुन कहते हैं कि हे अच्युत तुम्हारे कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया नष्टो मोहा स्मृति लब्ध अब मेरी स्मृति लौट आई वो यह नहीं कहते मुझे ज्ञान मिल गया वो कहते मेरी स्मृति लौट आईने उनको प्रतिभिज्ञा हो गई कि मैं कौन अब वो समझ गए कि इस युद्ध में मैं झोंका जा रहा हूँ जो युद्ध कर रहा हूं मैं तो निमित्त मातर मूँ कठपुतली की तरह मैं न तो मारने वाला हूँ कि मैं मारूंगा तो मैं मारने वाला हत्यारा हो जाऊंगा ऐसा कुछ भी नहीं है और न ये कोई ऐसे हैं जो अमर है मैं तो इनकी मृत्यु का मात्र तात्कालिक कारण बनूंगा और वो प्रारब्धवश इनके कर्मों के अनुकूल और अगर मैं हार भी गया तो मैं अपने कर्मों को भोगूंगा इस तरह मैं किसी भी तरह से कर्ता नहीं हूं जब ये ज्ञान उसको मिल जाता है तब तो वो वैसा युद्ध करता है जैसे परमेश्वर खुद युद्ध कर रहा है। उस युद्ध में उसको कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं रह जाता कोई ऐसी रुचि नहीं हो जाती कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए मैंने जीतना ही चाहिए जैसे एक सामान्य अगर दो पहलवान लड़ते हैं तो उसको एक हर को जिद होती कि मुझे नहीं जीतना चाहिए वहां पर उसको कुछ भी ऐसा आग्रह नहीं कि मैंने ही जीतना वो जानता है जीतूंगा तो ठीक है हारूंगा तो ठीक है पर मैं तो ये कर्तव्य बोध से ही है, युद्ध लड़ मुझे कर्तव्य मनुष्य शरीर मिला है क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है और राजकुल मैंने जन्म लिया है तो मातृभूमि की रक्षा करना मेरी ड्यूटी है जैसे कि अगर ब्राह्मण हो तो उसकी ड्यूटी है कि मेरे को पढ़ना है पढ़ाना है क्षत्रिकुल की ड्यूटी है कि मुझे मातृभूमि की रक्षा करना है बनिया हो तो उसकी ड्यूटी है कि खेतीबाड़ी करना है व्यापार करना है क्षुद्र है तो उसकी ड्यूटी है कि मुझे सेवा करना है लेकिन ये जो चार वर्ण बताए गए हैं इन चार वर्णों में बड़ा छोटा तो कहीं भी नहीं बताया गया कि ये बड़ा है यह छोटा है गीता जी भी बताती हैं कि हर वर्ण के व्यक्ति को मुक्त होने का अधिकार है सन्यासी वो है जो अपने को नैसर्गिक रूप से जो काम मिला है उस काम को शिद्दत से करे बिना किसी परिणाम की आकांक्षा के तो वो कर्मयोगी परमेश्वर को पाने के लिए योग्य है यहाँ तो कहीं भी लिखा कि क्षुद्र है तो छोटा है सभी बराबर हैं और सभी को इस बात का पूर्ण अधिकार है कि वो परमेश्वर का आनंद लेने के लिए परमेश्वर की स्थिति तक पहुंचने के लिए प्रयास करें ये प्रयास किसी के लिए मनानी है लेकिन हमारे बहुत सारे इंटरप्रटेशन गलत हुए बहुत सारे हमने गलत उसके मतलब निकाल लिए इसलिए सीधी सीधी बात है कि हम इस को समझेंगे तो हमारे हृदय से बहुत सारे संशय समाप्त हो जाएंगे किसी भी तरह का कोई संशय नहीं कि परमेश्वर ने अवतरण के क्रम में किस तरह इस संसार को बनाया क्यों बनाया बनाने का कारण जाने बैर हमको भी अजीब लगेगा कि बनाए क्यों आखिर फिर कभी कभी संत ये भी कह देते हैं अपने प्रश्न पूछता है जिसको बोलते अति प्रश्न करता है या कोई कुतर्क करता है तो बोला आखिर बनाया क्यों तो संत बोलते थे इसलिए ताकि ये तुम क्वेश्चन पूछ सको अगर तुम बनाते नहीं तो प्रश्न क्यों पूछते तुम कहाँ से पूछते ये प्रश्न जैसे तो तुम्हारा प्रश्न पूछे जाने के लिए संसार बनाया तो उसको हम संसार बनाने के चार कारण बता सकते हैं ताकि आप ये प्रश्न पूछ सको एक कारण दूसरा उसका शक्ति परीक्षण तीसरा उसका खेल और चौथा उसको अधूरेपन से पूर्णता की ओर आने के आनंद को प्राप्त करना जब तक वो अधूरा होगा नहीं पूर्णता की ओर अग्रसर होने का आनंद कैसे प्राप्त करेगा तभी हम कहते हैं कि हम जब योग करें तब हम परमेश्वर की ओर अग्रसर हों तो जो आनंद मिलता है वो देवताओं को भी अप्राप्त है ये हमार को कहीं भी पुराणों में लिखा मिल जाएगा कहीं जगह कि मनुष्य जन्म में जो हमको आध्यात्म का आनंद है वो देवताओं के लिए अप्राप्त है क्योंकि जो साधना आप कर सकते हो जिसके द्वारा आप अपनी चेतना को पहचान सकते हो वो देवता भी नहीं कर सकते क्योंकि उनको देवता वो स्थिति है भोग योनि की जैसी कुत्ता कुत्ता कोई धर्म नहीं कर सकता उसको न पाप लगता है न पुण्य लगता है वो मात्र अपने कर्मफल भोग रहा है, बुरे कर्मों का फल भोग रहा है, ऐसे ही देवता वो अपने बहुत शुद्ध कर्मों के फल भोग रहे हैं उस वक्त उनको किसी तरह का पाप पुण्य करने की कोई इजाजत नहीं है न वो पाप कर सकते हैं न कोई पुण्य कर सकते हैं न साधना अध्यात्म कर सकते हैं ये समस्त संभावनाएं सिर्फ मनुष्य के पास सुरक्षित मात्र मनुष्य इतने सारे जीव जंतु हैं संसार में उनमें भी मात्र मनुष्य जिसके पास एक विवेक शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी यात्रा की दिशा स्वयं तय कर सकते अपने भविष्य को हम अपने हाथों से लिख सकते तो हम इसके आगे अशुद्ध अधवा का अध्ययन बाद में करेंगे ये शुद्ध अधवा पाँच स्तर हैं इसके शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर शुद्ध विद्या ये अवतरण के क्रम है इन अवतरण के क्रम में दो स्तर हमने पढ़ लिए समझो शिव शक्ति का एक स्तर है और दूसरा विद्या का स्तर है जहाँ पर कि सदाशिव ईश्वर और शुद्ध विद्या तीन स्तर अब तीसरा स्तर माया का माया का स्तर बहुत विस्तृत है जिसके अंदर 36 में से अब 31 तत्व तो पढ़ना बचे हैं और वह इकतीस तत्व तो माया से शुरू होकर माया के अधीन पृथ्वी तत्व तक समाप्त होंगे तो हम ये शास्त्र सम्मत ज्ञान के अंदर अंतर्गत पढ़ रहे हैं जो ईश्वर प्रतिभिज्ञा ईश्वर के क्या स्थिति है ईश्वर कैसा है इसके बारे में जानते पढ़ रहे हैं तो अगली बार हम ये शुद्ध शुद्धाद्याय का संक्षिप्त में रेफरेंस लेते हुए फिर हम अशुद्धाद्या को पढ़ना शुरू करेंगे तो आज हमारी बात यहीं पर थो आपके साथ गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु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 करुणावर की